राम राज्य की भूमिका पंडित राम किंकर उपाध्याय है भगवान राम की विशेषता यह है कि साधु मत और लोक मत दोनों को ही मर्यादा देते हैं और दोनों की सहायता लेते हैं महापुरुषों से आशीर्वाद तथा सलाह लेते हैं और उसके बाद उसे क्रियान्वित करने के लिए वे लोक मत का आश्रय लेते हैं रावण का वध कैसे करें यह वे महर्षि अगस्त से पूछते हैं पर यह नहीं कहते कि आप रावण के वध में मेरी सहायता कीजिए रावण वध हेतु वे बंदरों की सेना एकत्र कर लंका की ओर जाते हैं नर की तो बात क्या भगवान ने वानर को भी इतना महत्व दिया और इतना ऊंचा उठाया वे बंदरों से कहते हैं आप लोग सीता जी का पता लगाइए कितनी बढ़िया बात है इससे प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को उस अभियान में अपने को जुड़ा हुआ अनुभव करे कि सीता जी की खोज में हमारी भी भूमिका है उनको पाने की चेष्टा में हमारी भी भूमिका है लोकमत को एकत्र करने की भावना को भगवान श्री राम कितना महत्व देते हैं राम राज्य के पहले वे दृश्य दिखाई पड़ा जब रावण बध करके लौटे तो उनके एक और गुरु वशिष्ठ और दूसरी ओर बंदरों की विशाल सेना थी एक ओर अकेला साधु और दूसरी ओर अनगिनत बंदर ये अनगिनत बंदर लोकमत के प्रतीक हैं जिन्होंने श्री राम के पीछे चलकर लंका के युद्ध में भाग लिया है और संघर्ष किया है दूसरी ओर महापुरुष हैं भगवान जिसको महत्व देते हैं उनकी कितनी सुंदर भूमिका है गोस्वामी जी ने व्यंग्यात्मक भाषा में लिखा कि बंदर बेचारे शायद यह भी नहीं जानते थे कि गुरु वशिष्ठ जैसे महापुरुषों को कैसे प्रणाम किया जाता है उन्होंने श्री राम को प्रणाम करना तो सीख लिया था पर गुरु जी को कैसे झुककर कर दंडवत प्रणाम करना चाहिए यह नहीं जानते थे गोस्वामी जी ने लिखा है स्वयं प्रभु ने सिखाया कि आप लोग इस तरह से प्रणाम कीजिए रघुपति सब सखा बुलाए मुनि पद मुनिपदला सकल सिखाए परंतु साधु मत में और लोक मत में बंटवारा कितना बढ़िया किया भगवान राम बंदरों से कहते हैं ये ही गुरु वशिष्ठ हैं जिनकी कृपा से रावण मारा गया गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे इनकी कृपा धनुजन मारे परंतु जब गुरु जी से कहते हैं तो दूसरी बात कहते हैं बोले ये सब मेरे सखा हैं उन्होंने यह नहीं कहा कि ये सब बंदर या पशु हैं सेवक भी नहीं कहा बल्कि बंदरों को सखा बताया और बोले इन्हीं के द्वारा युद्ध जीता गया ये सब सखा सुन हूँ मेरे भे समर सागर कह बेरे कहा कि मेरे हित के लिए इन्होंने अपने प्राणों तक को दाव पर लगा दिया ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं मिते जनम इन हारे भरत मोहि अधिक प्यारे भगवान श्री राघवेंद्र ने उनको बड़ा महत्व दिया इस प्रकार उन्होंने साधु मत और लोकमत दोनों को जोड़ दिया बाल्मीकी की आज्ञा से वे रहते तो चित्रकूट में हैं परंतु मित्रता कोल किरातों से करते हैं यह सुधि कोल किरातन पाए हर से जनु नव निधि घर आए कंद मूल फल भरी भरी दोना चले रंग जनु लूटन सोना कितना सामंजस्य तथा संतुलन है एक ओर तो साधुओं से आशीर्वाद तथा उपदेश ग्रहण करते हैं और फिर उसको क्रियान्वित करने के लिए सबका सहयोग स्वीकार करते हैं एक ऐसा परिवर्तन जो बड़े से बड़े व्यक्ति को ही नहीं छोटे से छोटे को भी बदल दे पूरे समाज को बदल दे साधु मत और लोकमत दोनों की अपेक्षा है दोनों में विरोध भले ही दिखाई दे पर दोनों का सदुपयोग होना चाहिए इसी प्रकार राजनीति और वेद मत है वेद परलोक की बात करते हैं वेद में स्वर्ग नरक का भी संकेत है और मुक्ति का भी वर्णन किया गया पर राजनीति में भौतिक समस्याओं का समाधान है राजनीति की दृष्टि से लोक परक है और वेद की दृष्टि परलोक परक है राजनीति की दृष्टि तत्कालिक है और वेद की दृष्टि सार्वकालिक है तो क्या करें यदि हम लोक को छोड़कर केवल परलोक की चिंता करें तो लोक की उपेक्षा होती है जैसा इस देश में कई बार हुई है या बहुतों के जीवन में कई बार होती है फिर यदि हम लोक को ही सब कुछ मान ले तो हमारी दृष्टि तात्कालिक लाभ और सफलता पर होगी तो इसके फलस्वरूप हम लोकवादी हो जाएंगे वैसे इसको भी बड़ा महत्व दिया गया यदि हम विचार करें तो जो लोक दिखाई देता है यदि हम उसी को सब कुछ मानकर चलें तो हमारी दृष्टि अधूरी है गोस्वामी जी व्यंग करते हुए कहते हैं कि आज के समाज में लोगों की दृष्टि परलोक की ओर से बिल्कुल विमुख होकर केवल लोक की बात पर है परलोक फीकी मत लोक रंग नहीं लोक की जरूरत तो है परंतु व्यक्ति जितना दिखाई देता है उतना ही नहीं है जो सृष्टि दिखाई देती है वह उतनी ही नहीं है इसलिए हम परलोक के सत्य को भी जीवन में स्वीकार करें जब राम राज्य बना तो अनोखी बात हुई आमतौर पर राजा लोग आदेश देते हैं और बहुत हुआ तो संदेश देते हैं पर राम राज्य में भगवान श्री राम ने प्रजा को न आदेश और न संदेश बल्कि उपदेश दिया उपदेश देने का अभिप्राय यह है कि हम आपको बलपूर्वक बाध्य नहीं करते भगवान बोले आप मेरी बात को सुनिए और यदि लगे कि मेरी बात ठीक है तो आप उसे कीजिए मैं यह नहीं कहता कि यह करना पड़ेगा मैं जो कहता हूँ उस पर आप विचार कीजिए और यदि ठीक लगे तो स्वीकार कीजिए सुनहू करहु जो तुम्हें सुहाई यह उदार वृत्ति है और यहां भगवान राम समन्वय देते हैं उनसे पूछा गया कि लोक को महत्व दें या परलोक को राम राज्य लोकवादी है या परलोकवादी भगवान बोले यदि आप चाहते हैं कि हमारा यह लोक और साथ ही साथ प्रलोक भी सुखमय हो तो मेरी बातों पर ध्यान दे जो परलोक यहाँ सुख चहु सुनिम बचन हृदय दिन गहू इसे व्यापक अर्थों में कहा जा सकता है कि शरीर के संदर्भ से जुड़ी हुई समस्याओं को भी महत्व दें और आत्मा से जुड़ी हुई समस्याओं को भी महत्व दें तो गुरु वशिष्ठ ने जो सूत्र दिया था भगवान राम और भरत जी ने सचमुच उसी को अपने जीवन में क्रियान्वित किया बड़ा विलक्षण समन्वय है उसकी व्याख्या करते हुए तो मैं सोचने लग जाता हूँ कि क्या कहूँ और क्या छोड़ूँ देखिए साधुमत और लोकमत को भगवान राघवेंद्र किस पद्धति से प्रस्तुत करते हैं लोकमत उनके पीछे भाग रहा था पर भगवान राम उसे पसंद नहीं करते प्रसन्न नहीं होते बल्कि लोकमत को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं यही समस्या जब भरत जी के सामने आई तो साधु मत के रूप में गुरु वशिष्ठ का मत था राज्य स्वीकार कर लीजिए राज्य चलाइए लोकमत में श्री राम के प्रति बड़ा आग्रह था बड़ा स्नेह था पर वे लोग गुरु वशिष्ठ के भाषण को सुनकर मौन रह गए कभी कभी व्यक्ति कोई बात स्वीकार नहीं कर पाता तो भी उसे सुनकर चुप रह जाता है लोकमत मौन रह गया पर भरत जी साधु मत को भी प्रभावित करते हैं और लोकमत को भी गुरु वशिष्ठ ने जब भाषण दिया प्रस्ताव हुआ अनुमोदन हुआ समर्थन हुआ तो ऐसा लगा कि सब लोग यही चाहते हैं मंत्रियों ने बताया कि सारा लोकमत चाहता है कि आप राजा बने भरत जी यदि इस झूठे भुलावे में आ जाते तो कह सकते थे कि जब इतने लोग चाहते हैं तो हम सिंहासन पर बैठ जाते हैं पर लोकमत को ठीक ठीक शिक्षा और सही दिशा देनी थी तो भरत जी ने क्या किया उन्होंने जो भाषण दिया वह बड़ा भावपूर्ण विवेकयुक्त तथा सुसंगत था उन्होंने कहा यदि आप मेरे व्यक्तिगत कल्याण की बात सोचते हैं तो व्यक्ति जब तक ईश्वर के पद को नहीं प्राप्त कर लेगा तब तक कोई बड़ा से बड़ा पद भी उसके जीवन की ज्वाला को शांत नहीं कर सकता आपन दारुण दीनता कहूँ सब देखे बिन रघुनाथ पद दिय करन न जाए आप लोगों के मुँह से भले ही यह बात ना निकल रही हो पर मेरी घोषणा है सुबह उठकर हम सब चित्रकूट चलेंगे प्रातकाल चल हों प्रभु पाही कैसा विलक्षण अंतर पड़ा भरत जी ने जनमत की भावना पूरी परिवर्तित कर दी जनता ने मुख रखकर रह अनिच्छा रहते हुए भी स्वीकृति दी थी कि चलो राम तो चले ही गए अब भरत की सिंहासन पर बैठे जब भरत जी ने उन्हें दिशा देते हुए यह घोषणा की तो चारों ओर उनकी जय ध्वनि होने लगी गोस्वामी जी ने लिखा इस निर्णय पर भरत जी सबके प्राण प्रिय हो गए चलत प्रात लखी निर के भरत प्राण प्रिय भेषही के इससे लगता है कि पहले लोगों ने भरत को सिंहासन के लिए स्वीकार नहीं किया था पर भरत जी ने लोगों के मन प्राण को ऐसा प्रेरित किया ऐसी दिशा दी कि जब वे चित्रकूट की यात्रा करते हैं तो साधु मत के रूप में गुरु वशिष्ठ भी उनके साथ में हैं और अयोध्या का लोकमत भी वे दोनों को सबको साथ लेकर वे श्रीराम की ओर ईश्वर की दिशा में जा रहे हैं इस यात्रा में एक और भी विचित्र नई प्रणाली का प्रयोग किया गया जो आगे चलकर रामराज्य की भूमि बनी क्या भरत जी चतुरंगणी सेना लेकर जा रहे हैं यही विश्व के इतिहास में एक अनूठा प्रयोग था जिसको देख भ्रम हुआ निषाज राज ने भी जब सुना कि भरत जी सेना लेकर जा रहे हैं तो उनके मन में यही सीधा सा तर्क आया कि सेना तो युद्ध के लिए ही होती है इसलिए वे सेना लेकर श्री राम से युद्ध करने हेतु जा रहे हैं इसीलिए वे श्री राम के मित्र के नाते भरत जी से लड़ने के लिए प्रस्तुत हो गए लक्ष्मण जी ने भी यही तर्क किया यदि उनके हृदय में कोई कुटिल योजना न होती तो सेना लेकर क्यों आते न तो कतली संग कटकाई। सेना का ऐसा नया और विचित्र प्रयोग भविष्य के राम राज्य की भूमिका थी रामायण में कई राज्यों का वर्णन है प्रताप भानु का राज्य महाराज जनक का राज्य महाराज दशरथ का राज्य और रावण का राज्य इन राज्यों की अलग अलग विशेषताएं हैं और अलग अलग कमियां हैं पर महाराज दशरथ तथा भगवान राम के राज्य के बीच में भरत जी द्वारा एक नया प्रयोग किया गया दशरथ के राज्य में भी सेना का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था अन्य राज्यों में भी सेना का प्रयोग सुरक्षा और युद्ध के लिए ही किया जाता था यह स्वाभाविक भी है जब शत्रु का आक्रमण होगा तो संघर्ष भी करना पड़ेगा लोभ के लिए युद्ध भी हो सकता है पर भरत जी मानो यह बताना चाहते थे कि युद्ध को केवल बाहर ही नहीं भीतर भी जीतना है भरत जी ने चित्रकूट में रामराज्य का स्वरूप देखा था उनका रामराज्य का जो दर्शन है उसमें यम नियम आदि सद्गुण ही मानो सैनिक है भट्टम नियम जधानी तो भरत जी सेना लेकर क्यों जा रहे थे क्या अपने राज्य को निष्कंठक बनाकर सत्ता के सिंहासन पर बैठने जा रहे थे लक्ष्मण जी ने व्याख्या की थी सेना लेकर आए थे कि माँ ने जो भूल की उसको ठीक करना चाहते थे माँ ने कह दिया चौदह वर्ष के लिए वनवास तो चौदह वर्ष बाद राज्य छिन सकता था तो क्यों न इस चौदह वर्ष बाद आने वाली समस्या का अभी से समाधान कर दिया जाए उन्होंने सोचा होगा कि राज्य को आगे के लिए भी अक, अकंटक बना दें चरुअक राज सुखारी पर भरत जी सेना लेकर क्यों जा रहे थे सिंहासन भी ले गए थे छत्र भी ले गए थे चवर भी ले गए थे सेना भी ले गए थे और वह पादुका भी भरत जी ले गए थे जो प्रभु ने उन्हें दी थी क्यों ले गए थे उनके मन में एक विलक्षण भावना थी उन्होंने आदेश दिया था कि राज्याभिषेक की जितनी भी सामग्री है आप वह सब लेकर चलें और उन्होंने एक वाक्य घोषित किया हम लोग जाकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे और अपने महान गुरु वशिष्ठ से अनुरोध करेंगे कि वे चित्रकूट में ही प्रभु का राज्याभिषेक कर दें बन ही देव मुनि राम राजरत जी का अभिप्राय यह था कि तब कोई राज सिंहासन पर बैठता है तब सेना अपना समर्पण प्रदर्शित करने हेतु तो वहाँ उपस्थित रहती है अपना विश्वास अर्पित करने के लिए राजा के सामने झुकती है उन्हें नमन करती है भरत जी ने एक नई दृष्टि दी लोगों को आश्चर्य हुआ जब हम भगवान राम को चित्रकूट से अयोध्या लौटा लाने को जा रहे हैं तो राज्यभिषेक अयोध्या में होगा या चित्रकूट में भरत जी बोले चित्रकूट में उनकी यह भावना कितनी कोमलता और रस से भरी हुई है भरत जी की भावना यह है कि यदि प्रभु से कहा जाए कि आप अयोध्या चलकर सिंहासन स्वीकार कीजिए तो यह बहुत बड़ी धृष्टता है क्यों संसार में व्यक्ति छोटा होता है और इसीलिए वह सिंहासन या पद की ओर भागता है कि उस पर बैठकर वह बड़ा हो जाएगा इसी कारण पद के लिए होड़ लगी रहती है पर भरत जी बोले क्या हमारे प्रभु सिंहासन पर बैठकर बड़े होंगे क्या हम उनसे कहें कि सिंहासन लेने के लिए अयोध्या चलिए हमारे प्रभु को सिंहासन की आवश्यकता नहीं है उनको कोई सिंहासन बड़ा नहीं बना सकता वे इतने बड़े हैं कि उनको कोई पद बड़ा नहीं बना सकता पर अगर सिंहासन को बड़ा बनने की आवश्यकता हो तो वह स्वयं प्रभु के पास चले और प्रभु से कहे कि आप हमें स्वीकार करके धन्य कीजिए इसीलिए प्रभु राज्य के पास नहीं जाएंगे वे सत्ता के पास नहीं आएंगे अपितु राज सत्ता और सिंहासन ही हमारे प्रभु के पास चलेंगे परंतु उनकी यह भावना इतनी नई और इतनी उत्कृष्ट थी कि निषाद राज जैसे व्यक्ति भी भ्रमित हो जाते हैं कि लड़ाई को छोड़कर सेना का भला और क्या उपयोग हो सकता है उसी की अंतिम परिणति राम राज्य में हुई रामायण में आप रामराज्य का वर्णन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि गोस्वामी जी ने उसमें एक नई बात कही दशरथ जी ने सेना का प्रयोग किया भगवान राम ने भी यथावश यथावश्यक सेना का प्रयोग किया पर भरत जी ने सेना का एक नया उपयोग किया ईश्वर के पास पहुंचने के लिए समर्पण के लिए प्रभु के चरणों में नमन करने के लिए फिर उसकी अंतिम परिणति यह हुई कि गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम के राज्य का वर्णन किया तो सारी बातों का उल्लेख किया पर सेना का नाम ही नहीं लिया पढ़ने वालों का भी इस ओर ध्यान जाता है कुछ लोग बड़ी सरलता से सफाई दे देते हैं कि गोस्वामी जी इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहे थे अतः सेना का वर्णन करना भूल गए होंगे कोई व्यक्ति इतने बड़े राज्य का वर्णन करे और सेना का वर्णन भूल जाए परंतु राम राज्य में सेना का वर्णन न करके गोस्वामी जी दो बातों की ओर संकेत करते हैं क्या एक तो उन्होंने बार बार कहा राजनीति के चार चरण हैं साम दाम दंड और भेद नीति धर्म के चरण सुहाए साम दाम यर दंड युदंड उन्होंने बताया कि योग्य राजा का यह लक्षण है कि वह उचित समय पर इन नीतियों का प्रयोग करे पर रामराज्य में गोस्वामी जी एक परिवर्तन करते हैं बोले रामराज्य में दो ही नीतियाँ हैं बाकी दो का अभाव है उसमें न तो दंड नीति का प्रयोग किया गया और न भेद नीति का वे बड़ी साहित्यिक पद्धति से बोले कि सन्यासियों को धन्यवाद देना चाहिए कि वे दंड लेकर चलते थे तो लोगों को ध्यान आता कि दंड भी कोई वस्तु है नहीं तो शायद लोग दंड शब्द ही भूल गए होते और भेद शब्द तो समाज से इतना मिट गया था कि यदि गायक लोग संगीत में राग रागनी का भेद न बताते तो लोग भेद शब्द भी भूल गए होते दंड जातिन, दंड जातिन कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज राजनीति के तो चारों चरण होने चाहिए और राम राज्य में दो ही चरण रहे तो क्या इससे राजनीति अपूर्ण रह गई इसे दूसरे प्रकार से देखें यदि राजनीति के चार चरण है तो पशु के भी चार चरण होते हैं पर मनुष्य के दो ही चरण होते हैं जब तक समाज में पशुता है तब तक राजनीति में चार चरण की आवश्यकता है और जब समाज में पशुता के स्थान पर मानवता आ जाएगी तो दो ही चरणों की अपेक्षा रह जाएगी हर कार्य के लिए अगर दंड का प्रयोग करना पड़े हर कार्य में भेद नीति का प्रयोग करना पड़े तो इसका अर्थ है कि समाज में अभी पशुता की वृद्धि बाकी है और रामराज्य का अर्थ यह है कि जहाँ पर पशुता की वृत्ति मिट गई है और सेना गोस्वामी जी ने बड़ी चतुराई से कहा रामराज्य में तो एक ही युद्ध चल रहा था और वह बाहर का नहीं मन के साथ था अतः सेना की जरूरत ही नहीं थी जी तु सुनियो सुनीयश रामचंद्र के राज श्री राम के राज्य में लोग मन पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं बहिरंग शत्रु की कोई समस्या और बहिरंग विजय की कोई इच्छा शेष नहीं रह गई थी अब भरत जी की इस यात्रा की परिणति देखिए कितना सुंदर सामंजस्य है चित्रकूट में भरत जी और भगवान राम का मिलन हुआ यह भक्त और भगवान का मिलन है प्रेम और ज्ञान का मिलन है ईश्वर और जीव का मिलन है इस यात्रा के द्वारा भरत जी ने बता दिया कि जब तक हम चित्रकूट की यात्रा नहीं करेंगे तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा यह चित्रकूट की यात्रा भीतर भी होनी चाहिए और बाहर भी होनी चाहिए गोस्वामी जी उसका एक आंतरिक रूप प्रस्तुत करते हुए कहते हैं वहाँ पाँच वृक्ष हैं उनमें से एक की छाया में भगवान राम और श्री सीता जी विराजमान हैं यहां सांकेतिक भाषा में पंचकोशों का भी वर्णन किया गया है उनके अंतराल में भगवान राम विराजमान हैं। भरत जी निशाद राज के साथ उस चित्रकूट की भूमि में प्रवेश करते हैं उस चित्र चित्ररूपी चित्रकूट की ईश्वर में एकाकारता की भूमि में जाने की जो साधना पद्धति है उसका बड़ा सुंदर और बड़ा विस्तृत वर्णन है भरत जी ने उस वन में प्रवेश करके पहले वन को देखा उसके बाद पर्वत को देखा उसके बाद वृक्षों को देखा उसके बाद भगवान राम को देखा और उसके बाद उनका भगवान राम से मिलन हुआ साधना के इन पांचों सोपानों को पार करने के बाद जो उनकी स्थिति बदल गई है उसका आध्यात्मिक संकेत देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि जब उन्होंने वन का दर्शन किया तो उनकी स्थिति कैसी थी जैसे कोई प्रजा अच्छे राजा को पाकर सुखी हो राम बास वन सम्पति सुखी प्रजा जन पाय सुराजा इसके बाद श्री राम जिस पर्वत पर निवास करते हैं उसका दर्शन करके भरत जी की स्थिति और बदली उनके हृदय में प्रेम उमर पड़ा और उनकी ऐसी स्थिति हो गई मानो कोई तपस्वी अपनी तपस्या का फल प्राप्त कर सुखी हो जाए और नियम को छोड़ देने की स्थिति आ जाए राम सैल शोभाल रखी भरत हृदय तापस तप फल पाय सुखी सिराले ने पहले प्रजा का सुख मिला फिर तपस्वी का फल मिला और आगे बढ़कर आश्रम में प्रविष्ट हुए तो योगी की स्थिति आ गई मानो योगी ने परमार्थ तत्व को पा लिया हो करत प्रवेश दुख दावा जन जोगी परमार थकिन यही अंत नहीं था दुख का निवारण हो जाने के बाद भी सुख की सत्ता विद्यमान थी पर भरत जी के जीवन में उसके भी अभाव की स्थिति उत्पन्न हुई ना हर्ष था ना शोक था ना दुख था ना सुख था एक ऐसी चौथी स्थिति आई जखा सबे तन मन दिशरे हरस शोक सुख दुख गण इसके पश्चात लक्ष्मण जी ने भगवान राम को सूचना दी भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं भरत प्रणाम करत रघुना भगवान राम उठे और भरत जी से मिलने चले। तो उनका दुपट्टा गिर पड़ा उनका धनुष बाण और उनका निसंग गिर पड़ा ये वस्तुएं धनुष बाण और निसंग मानो काल या दूसरे अर्थों में ज्ञान का प्रतीक है और दुपट्टा आवरण का प्रतीक है निरावृत श्री राम भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं उस स्थिति का फल क्या हुआ गोस्वामी जी बोले प्रभु ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया मिलन की इस रीति को देखकर सब अपनी सुध भूल गए बर बस लिए उठाय लाए कृपा निधान भरत राम के मिलन लखे बिसरे सब हियपान अब उस स्थिति की क्या कहें बोले पहले एक सुख प्रजा का फिर तपस्वी योगी का सुख फिर सुख दुख का अभाव और सबसे अंत में अब गोस्वामी जी ने कहा ना मन रह गया ना बुद्धि रही ना चित्त रह गया ना अहंकार रहा परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुध चित्त मित विसराई पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा यह क्या हो रहा है न श्रीराम कुछ बोल रहे हैं न भरत जी न श्री राम पूछ रहे हैं कि भरत तुम्हारी यात्रा कैसी रही और न भरत जी ही प्रभु से कुछ कह रहे हैं शंकर जी ने कहा ये बोलने की स्थिति से आगे निकल चुके हैं अब बोलने की स्थिति ही नहीं रह गई है को किछ कह न को कि पूछा प्रेम भरा मन निजगति छूछाम शब्द की गति की ठहर गई है प्रेम और ज्ञान का जीव और ब्रह्म का भक्त और भगवान का ऐसा दिव्य मिलन हुआ कि न राम में राम रामत्व रहा और न भरत में भरतत्व एकमात्र शुद्ध अद्वैत की स्थिति प्रकट हो गई इसे आप चाहें योगी की भाषा में निर्विकल्प समाधि कहें या प्रेमियों की भाषा में प्रेमाद्वैत कहें अद्वैत की यह स्थिति चित्रकूट में हुई पर रामराज्य का दूसरा पक्ष भी है भरत जी चित्रकूट में ही नहीं रह गए चित्रकूट का मिलन जब इतना आनंदमय था तो इन मिलन के आनंद को कौन छोड़ना चाहेगा पर यही संतत्व और अवतारवाद की भूमिका है मंगलकारी भूमिका है अयोध्या और चित्रकूट में जितने संवाद हुए हैं आप उसे गहराई से पढ़िए तो आपको लगेगा कि सचमुच धर्म नीति राजनीति समाज दर्शन के साथ ही जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो इन संवादों में आपको न मिले अब इसकी अंतिम परिणति क्या है निर्विकल्प समाधि में जाने के बाद समाज में व्यवहार में लौटने की अपेक्षा है या नहीं राम राज्य में या दिव्य प्रेमाद्वैत के बाद संसार में द्वैत को स्वीकार करने की अपेक्षा है या नहीं इसका उत्तर है कि अपेक्षा है क्योंकि यदि भरत जी उसी आनंद में डूब जाते यदि श्री राम उसी आनंद में डूब जाते तो आनंद केवल उन्हीं दोनों के बीच की वस्तु बनकर रह जाती पर लोक मंगल की दृष्टि से भरत जी भी बाहर निकले और श्री राम भी जो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान राम उनसे मिलने चल पड़े भरत जी भी बाहर निकले चित्रकूट में संवादों के रूप में जो अनोखा दर्शन प्रकट हुआ उसका हर प्रसंग इतना गंभीर है कि उसकी व्याख्या वर्षों में भी नहीं की जा सकती वहां अंतिम निर्णय यही हुआ कि अयोध्या का राज्य भरत जी ही चलाएंगे अर्थात समाधि की स्थिति में उतरकर व्यवहार की स्थिति अपने एक अद्वितीय आनंद की स्थिति से उतर लोक मंगल की वृत्ति जब यह स्थिति हो जाती है तब इस प्रश्न का बड़े सुंदर ढंग से समाधान हो जाता है कैसे राम राज्य यदि ईश्वर के रूप में ईश्वर का राज्य है तो श्री राम इसमें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देते राम यदि प्रत्यक्ष न दिखाई दे, तो क्या वह राम राज्य हो सकता है इसका उत्तर यह है कि भरत जी अयोध्या लौटे तब भी श्री राम साथ में नहीं थे पर श्री राम के बिना भी यह जो चौदह वर्ष का राज्य चला यही राम राज्य का सूत्र है जहाँ राज्य तो है पर राजा नहीं है और जहाँ भरत जी श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मुझे यह भार सौंप रहे हैं पर मुझे वह आधार दीजिए जिस पर मैं अयोध्या के राज्य का संचालन करूँ बिनु आधार मन तो सुन सा भरत जी ने जिस आधार की याचना की उसी की याचना हमें भी करनी है हम ध्यान में बैठें पूजा में बैठें हो ईश्वर से मिलें पर जब बाहर निकलें तो आधार लेकर लौटें ऐसा नहीं कि भीतर का भीतर ही छोड़ आएं और बाहर अपने व्यवहार में झूठ कर जहां के तहां पहुंच जाएं। चित्रकूट से कुछ लेकर लौटना है क्या लेकर लौटना है वह ज्ञान भक्ति कर्म सभी दृष्टियों से अद्भुत रहस्यपूर्ण वस्तु है प्रभु ने क्या किया भरत जी ने जब आधार मांगा, तो प्रभु ने वही पादुकाएं दी जो भरत जी प्रभु के लिए लेकर आए थे प्रभु ने ऐसा जानबूझकर किया भरत जी मांग रहे हैं कि आधार दीजिए प्रभु कहते हैं मैं दूंगा, तो तुम्हारी ही लाई हुई वस्तु दूंगा कौन बताएगा कि प्रभु अपनी वस्तु भरत जी को दे रहे हैं कि उन्हीं की वस्तु उनको दे रहे हैं प्रभु करी कृपा पावरी दीनि इस पादुका का ज्ञान की दृष्टि से भी अर्थ ले तो पादुका क्या है देखने में तो काठ की बनी हुई पैरों की रक्षा के लिए पहनने की वस्तु है पर उस पादुका को जब भरत जी ने सिंहासन पर बैठाया तो ज्ञानी उसकी क्या व्याख्या करेगा ज्ञान की चरम पर तब है जब सारे ब्रह्मांड के कण कण में ब्रह्म दिखाई देने लगे और केवल दिखाई ही न देने लगे सब में समान दिखाई देने लगे देख ब्रह्म समान सब माही कई लोग तो बताते हैं ब्रह्म सोलह आने इसमें है आठ आने इसमें है और चार आने इसमें हैं इस प्रकार बंटवारा कर देते हैं यह भी एक समझाने की पद्धति है पर यह व्यवहार की एक व्याख्या हुई किंतु परमार्थ की दृष्टि से ब्रह्म के टुकड़े कैसे होंगे वह आठ आना चार आना दो आना कैसे बनेगा वह तो जहाँ रहेगा पूर्ण ही रहेगा उसकी पूर्णता ही तो उसका स्वरूप है कितनी बढ़िया बात है कोई कह सकता है कि भरत जी लौटे पर श्री राम नहीं लौटे पर गोस्वामी जी कहते हैं कि उसके लिए आंखें चाहिए भरत जी ने जो देखा वह शुद्ध ज्ञान की दृष्टि है गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु ने कृपा करके पादुकाएं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया यह आधार मिल जाने से वे परम आनंदित हैं उन्हें ऐसा सुख हो रहा है जैसा श्रीराम और सीता जी के साथ रहने से होता है प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ह सादर भरत धर लिहे भरत मुदिन मुदिनेवलहे ते अस सुख जस जसिय राम रहे राम में राम दिखाई देना एक बात है पर राम की पादुका में भी साक्षात पूर्ण राम का दर्शन उससे ऊँची बात है व्यवहार में चलते हुए जिसको पादुका में ईश्वर दिखाई देगा उसको संसार में प्रत्येक व्यक्ति में ब्रह्म दिखाई देगा जब हमें सर्वत्र नारायण का ही दर्शन होगा ब्रह्म का ही दर्शन होगा और जब हम सर्वत्र ब्रह्म को देखकर समाज का संचालन करेंगे तब हम उपकार या दया नहीं करेंगे अपितु उस ब्रह्म की सेवा करेंगे पूजा करेंगे जो सर्वत्र व्याप्त है भक्त लोग कहते हैं कि भरत जी विनम्रता की पराकाष्ठा है प्रभु ने जब भरत जी को पादुकाएं दी और भरत जी ने उन्हें सिर पर रख लिया तो प्रभु के होठों पर मुस्कराहट आ गई उस मुस्कराहट में एक व्यंग्य भर भरा प्रश्न था भरत बताओ यह तुम्हें भार मिला या आधार मिला पादुका चरणों में पहनी जाए तो वह आधार है और सिर पर रख लिया जाए तो भार है तुम तो आधार मांग रहे थे और मैंने तुम्हें भार दे दिया पर तुम तो बड़े प्रसन्न दिख रहे हो तुम भार उठाने योग्य हो तो मैं तुम्हें भार ही दे रहा हूँ परंतु भक्त कहता है पादुका में भार का भी रहस्य है प्रत्येक व्यक्ति पादुका पर भार डालता है हम सभी अपने शरीर का सारा भार पादुका के ऊपर ही तो डालते हैं लेकिन क्या पादुका हमारा बोझ उठाती है यदि आप जूते या चप्पल से कहें कि मैं आपको बड़ा कष्ट दे रहा हूं, आप पर अपना बोझ लाद रहा हूं, तो वह यही उत्तर देगा कि आप चालिए तो पता चलेगा कि आपका बोझ मुझे ढोना है या मेरा बोझ आपको ढोना है तो पैरों को ही पादुका का बोझ भी ढोना है और शरीर का बोझ भी ढोना है भरत जी और भक्तगण भी कहते हैं कि प्रभु लगता है कि जीव भार उठाए हुए है पर पूरा भार तो प्रभु ही उठाए हुए हैं। भक्ति योग यही है कि व्यवहार चलाते समय लोगों को लगे कि अरे यह तो इतना भार उठाए हुए है पर याद बनी रहे कि वह भार तो प्रभु ही उठाए हुए हैं कर्मयोग की दृष्टि से देखें तो भरत जी ने कहा प्रभु आपने पादुका देकर राज्य चलाने के लिए बहुत बढ़िया सूत्र दे दिया क्या पादुका पांव में पहनने की वस्तु तो है पर पहनते समय सावधान रहना चाहिए कि, कि किसी दूसरे की पादुका में अपना पैर न डाल दे गोस्वामी जी ने दोहावली में कहा जूते के पास आंखें नहीं होने पर भी वह पैरों को इतना पहचानता है कि अंधेरे में भी यदि भूल से दूसरे के जूते में पैर चला जाए तो जूता कह देगा कि मैं आपके नहीं हूं आखिन की पान ही दखी होगा, तो अपना पैर खींच लेगा और जो उसी वृत्ति से आया होगा वह भला क्यों छोड़ने लगा भरत जी बोले प्रभु आपने अयोध्या के राजपद को अपना माना होगा तभी तो पादुका दी पादुका तो पद के लिए ही दी जाती है आपने पादुका देकर स्वीकार कर लिया कि अयोध्या का राजपद आपका है और यह पादुका आपकी है और भरत यदि इसमें अपना पैर डालेगा तो दुराचरण ही माना जाएगा तात्पर्य यह है कि संसार का व्यवहार चलाते समय यदि यह भान बना रहे कि सारी वस्तु ईश्वर की है उसमें हम अपनी अहमता को न घुसा दें अपनी ममता को न घुसा दें भरत जी ने उसी पादुका को केंद्र बनाकर चौदह वर्ष तक राज्य चलाया इसका निष्कर्ष यह है कि एक ओर हम अपने जीवन में ईश्वर से मिलने की चेष्टा करें और बहिरंग जीवन में उसके क्रियान्वित करने हेतु अपने जीवन में पादुकाओं को स्थापित करें उनको अपने अंतकरण के सिंहासन पर बैठाएँ इस तरह से राम के कुछ सूत्र दिए गए आपके सामने यथा कुछ बातें रखी गई मैं आप सब लोगों के प्रति और श्रद्धे स्वामी जी महाराज के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पूर्वक मुझे स्मरण किया जासुना सो कृपाल मोहितो पर तदारूल जिनका नाम तीनों प्रकार की आधिदैविक आधि, आधि भौतिक और आध्यात्मिक घोर पीड़ाओं को हरने वाला और जन्म मरण रूपी भवरोग की अचूक औषधि है वे कृपालु प्रभु श्रीराम जी हम लोगों पर सदा प्रसन्न रहें